संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व राजा जनक को पराशर मुनि का उपदेश पराशर गीता ने कहा पितामह जैसे पीने से मन नहीं भरता उसी तरह आपके वचन सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती इसलिए पूछता हूँ पुरुष कौन सा कर्म करे तो उसे इस लोक और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है यही बताने की कृपा करे विष्णु जी ने कहा युधि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 जिसने पूर्व में शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है उसे सुख नहीं मिलता देह त्याग के पश्चात मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही सुख की प्राप्ति होती है पहले जन्म में जो कर्म नहीं किया गया है उसका फल नहीं मिलता। लोग सदा इस बात को याद रखते हैं कि मन वाणी चक्षु और हाथों के द्वारा किए हुए चार प्रकार के कर्म ही दूसरे जन्म में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं लोक यात्रा के निर्वाह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 दुर्व्यसन का अभाव तथा चतुर्ता ये सब गुण सुख देने वाले हैं मनुष्य को जीवन पर्यंत पाप या पुण्य में ही आसक्त न होकर अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए जीव दूसरे के लिए दूसरों के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म को नहीं भोगता वह स्वयं जैसा करता है वैसा फल पाता है मनुष्य दूसरे के लिए दूसरे के जिस कर्म की निंदा करता है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 स्वेच्छा से किए हुए पाप को वह भी नहीं दूर कर सकती ऐसा, तो ऐसा हूँ कुछ कुछ देवता और मुनियों ने जो कर्म किए है धर्मत्मा पुरुष को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए तथा सुनकर उन कर्मों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए जो मनुष्य मन में खूब सोच विचार कर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 जो मौसम का विचार करके अतिथि को ठंडा या गर्म किया हुआ जल पवित्र तो भाव से अर्पण करता है उसे भूखे को भोजन देने के समान फल प्राप्त होता है महात्मा राजा रंतदेव ने फल मूल और पत्तों से ऋषियों का पूजन किया था और इसी से उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई जिसकी सब लोग अभिलाषा करते हैं महाराज शब्य ने भी फल और पत्तों से ही माठर मुनि को संतुष्ट किया था जिससे उन्हें उत्तम लोक मिला प्रत्येक मनुष्य देवता अतिथि होकर जन्म लेता है अतः उसे उस से मुक्त होने का, करना चाहिए। वेदों का स्वाध्याय करके ऋषियों के यज्ञ के अनुष्ठान से देवताओं के श्राद्ध से पितरों के तथा स्वागत सत्कार से अतिथियों के ऋण से छुटकारा होता है इसी प्रकार वेद वाणी के श्रवण मनन यज्ञ शेष अन्न के भोजन तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने ऋण से मुक्त होता है पुत्रादि के पालन पोषण का आरंभ से से ही प्रबंध करना चाहिए, इससे उनके से भी मुक्ति हो जाती है। ऋषि मुनियों के पास धन नहीं था फिर भी वे अपने प्रयत्न से ही सिद्ध हो गए उन्होंने विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सिद्धि प्राप्त की थी असित देवल नारद पर्वत कक्षिवान जमदग्नि नंदन परशुराम आत्मज्ञानी तांड वशिष्ठ जमदग्नि विश्वामित्र अत्रि भरद्वाज हरिश्म तथा श्रवा आदि महर्षियों ने एकाग्रचित्त होकर ऋग्वेद की ऋचाओं से विष्णु का स्तमन किया तथा उन्हें की कृपा से तपस्या करके उत्तम सिद्धि पाई जो पूजा के योग्य नहीं थे वे भी विष्णु का स्तमन करके पूजनी संत होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए इस इस्लोक में निंदनीय आचरण करके किसी को भी अपने अभ्युदय की आशा नहीं रखनी चाहिए धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है, वही सच्चा धन है पापाचार से प्राप्त होने वाला धन तो धिकार के योग्य है धन की इच्छा से सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए राजेंद्र जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है वही धर्मात्मा है और वही पुण्य करने वालों में श्रेष्ठ है क्योंकि संपूर्ण वेद दक्षिण आवाहनीय तथा गार्थपत्य इन तीन अग्नियों में ही स्थित है जिसका सदाचार कभी लुप्त नहीं होता वह ब्राह्मण अग्निहोत्र न करने पर भी अग्निहोत्री ही है सदाचार संपादित होने पर अग्निहोत्र न हो सके तो भी अच्छा है किंतु सदाचार का त्याग करके केवल अग्निहोत्र करना कदापि कल्याणकारक नहीं है अपनी आत्मा माता जन्म देने वाले पिता तथा गुरु इन सबकी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए जो अभिमान का त्याग करके वृद्ध पुरुषों की सेवा करता विद्वान एवं कामनाहीन होकर सबको प्रेम भाव से देखता चालाकी से रहित हो धर्म का आचरण करता और दूसरों का दमन नहीं करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ है तथा सत्पुरुष भी उसका आदर करते हैं शुद्ध के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही उत्तम है। यदि वह प्रेम के साथ उसका पालन करे, तो तो मानती है, बनाती है। मेरा तो ऐसा विचार है कि धर्म के के जानने वाले के संसर्ग में रहना हर हालत में अच्छा है किंतु दुष्ट पुरुषों का संग किसी भी दशा में उत्तम नहीं है साधु पुरुषों के समीप रहने से नीच वर्ण का मनुष्य भी प्रतिभाशाली हो जाता है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 तो भी बुद्धिमान पुरुष को उसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे अपना हित नहीं होता जो राजा दूसरों की हजारों गोवे कर दान करता है और प्रजा की रक्षा नहीं करता वह नाम मात्र के लिए हिदानी है उसे उसका कुछ फल नहीं मिलता वास्तव में तो वह राजा नहीं लुटेरा है जो राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना दान करता है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 इसके पार उतरने का प्रयत्न करना चाहिए जिस तरह भी बंधन से छुटकारा मिले वैसा उद्योग करना उचित है ब्राह्मण इंद्रिय संयम से छत्री युद्ध में विजय पाने से वैश्य धन से और शुद्ध सेवा कार्य में चतुराई रखने से शोभा पाता है ब्राह्मण के यहाँ प्रतिग्रह से मिला हुआ छत्री के घर युद्ध से जीत कर लाया हुआ वैश्य के पास न्याय पूर्वक खेती आदि से कमाया हुआ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 न चला सके तो उसके लिए जब शुद्ध सेवा वृत्ति से जीविका न चला सके तो उसके लिए भी व्यापार पशुपालन तथा शिल्प कला आदि से जीवन निर्वाह करने की आज्ञा है रंगमंच पर नाचना या खेल दिखाना बहुरूपियों का काम करना मदिरा और मांस बेचकर कर जीविका चलाना तथा लोहे और चमड़े की बिक्री करना ये सब काम निंदनीय है शुद्ध भी यदि पूर्व परंपरा से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 और न्याय का अनुसरण करने वाले थे उस समय अपराधियों को धिक्कार मात्र का ही दंड दिया जाता था संसार के मनुष्यों में सदा धर्म की ही प्रशंसा होती थी धर्म में बढ़े चढ़े लोग सद्गुणों का ही सेवन करते थे किंतु धर्म का यह प्रचार असुर से नहीं सहा गया ये क्रमश बढ़कर संपूर्ण प्रजा के शरीर में व्याप्त हो गए तब प्रजाओं धर्म को नष्ट करने वाले दर्प घमंड का प्रादुर्भाव हुआ दर्भ के बाद क्रोध उत्पन्न हुआ क्रोध से आक्रांत होने पर उनकी लाज छूट गई और विनय सदाचार का लोप हो गया फिर मोह प्रकट हुआ मोह से अब उनमें पहले की भांति विचार शक्ति न रही और सब लोग अपने अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगे अब उन्हें राह पर लाने में धिककार का दंड सफल न हो सका सभी मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का अपमान करके मनमाना व्यवहार करने लगे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 उसके मारे जाने पर सब मनुष्य प्रकृति हो गए तथा उन्हें पूर्ववत वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया तत्पश्चात सप्तर्षियों ने इंद्र को स्वर्ग में देवताओं के राज्य पर आभिषिक किया और वे स्वयं मनुष्यों के शासन कार्य में लग गए सप्तर्षियों के बाद विपृथ नामक राजा भूमंडल का स्वामी हुआ तथा और भी बहुत से क्षत्रिय छोटे छोटे मंडलों के अधिपति हुए इसलिए मैं शास्त्र के अनुसार खूब सोच विचार कर कहता हूँ मनुष्य को सिद्धि तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए किन्तु हिंसात्मक कर्म त्याग देना चाहिए बुद्धिमान धर्म करने के लिए न्याय का त्याग कर पाप मिश्रित मार्ग में धन का संग्रह न करे क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता राजन तुम भी इसी तरह जितेंद्रिय क्षत्रिय बनकर बंधु बांधो से प्रेम रखते हुए प्रजा भृत्य और पुत्रों का स्वधर्म के अनुसार पालन करो इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति वैर और प्रेम का अनुभव करते करते जीव के हजारों जन्म बीत जाते हैं इसीलिए तुम यदि कल्याण चाहते हो तो सदगुणों में ही अनुराग करो दोषों में नहीं महाराज मनुष्यों में जैसी धर्म अधर्म की प्रवृत्ति होती है वैसे मनुष्यतर प्राणियों में नहीं होती धर्म प्राण विद्वान सबको आत्मभाव से देखता हुआ संसार में विचरता रहे किसी भी जीव की हिंसा न करे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 धन चला जाता और रोग तथा चिंता से कष्ट उठाना पड़ता है तभी वैराग्य होता है वैराग्य से स्वाध्याय बैठ जाती है कि तब ही कल्याण का साधन है राजन संसार में ऐसा विवेकी मनुष्य दुर्लभ है जो स्त्री पुत्र आदि प्रेय सुखों की ओर से उदासीन होकर श्रेय की प्राप्ति के लिए तप में प्रवृत्त होने का ही निश्चय करता है तप में सबका अधिकार अधिकार है। इन वर्ण के के लिए भी अपने अनुसार तप का विधान है तप ही एवं संपन्न पुरुष को की राह पर लाने वाला पूर्व काल में प्रजापति ने ब्रह्म पायण और व्रत में स्थित होकर तप के द्वारा ही संसार की सृष्टि की थी आदित्य वसु रुद्र अग्नि अश्विनी कुमार विश्व देव पितर मरुदगण यक्ष राष गंधर्व सिद्ध तथा दूसरे स्वर्गवासी देवता तब से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ब्रह्मा जी ने पुरोकाल में जिन मरीचि आदि ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था वे तप के ही प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को पवित्र करते हुए सर्वत्र विचरते थे धर्म लोक में जो गृहस्थ राजे महाराजे उत्तम खुलों में उत्पन्न देखे जाते हैं वह सब उनकी तपस्या का ही फल है त्रिभुवन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तपस्या से दुष्प्राप हो अतः में, हो में, में भ्रांति होती है भ्रांति होने पर अभ्यास रहित विद्या की भांति मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है बुद्धि का नाश हो जाने पर वह विवेक खो बैठता है इसलिए दुख की अवस्था में मनुष्य को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 इतने पर भी अज्ञानी पुरुष विषयों के सुख में ही लिप्त रहते हैं वे सर्वोत्तम मोक्ष सुख की प्रशंसा नहीं करते सदा धन पालन करने वाले मनुष्य को कभी कभी और भोगों की कभी नहीं कमी नहीं होती अतः गृहस्थ पुरुष को बिना प्रयत्न के प्राप्त हुए विषय का ही सेवन करना चाहिए मेरे विचार से प्रयत्न तो स्वधर्मोपार्जन के लिए ही करना उचित है जब उत्तम कुल में उत्पन्न सम्मानित तथा तो शास्त्र के अर्थ को जानने वाले पुरुषों का और असमर्थता के कारण कर्म धर्म से आत्म से रहित एवं अनभिज्ञ मनुष्यों का भी मौलिक लौकिक कर्म नष्ट हो जाता है तो तब के सिवा दूसरा कोई कर्म नहीं है जो उन्हें अक्षय फल देने वाला हो गृह को सर्वथा अपने कर्तव्य का निश्चय करके स्वधर्म का पालन करते हुए कुशलता पूर्वक यज्ञ तथा साध्य आदि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए जैसे संपूर्ण नदियां और नद समुद्र में जाकर मिलते हैं उसी प्रकार समस्त आश्रमी गृहस्थ के ही सहारे जीवन धारण करने करते हैं